Om vende radhe om vende जय जय राधा गोविंदे गोवि जय जय राधा मन हरी गोविंदे मिटाई गौर हरी पाल भट्ट प्रिय पूज्य पूज्यशालम श्याम तनु सुशोभम विभंग्रम रूपम कलवेणु वक्म श्रीश्रील राधारमण नमामि जयति जयती, जयती राधारम श्रीचैतन कृपा जयति सखी कण्व्र जयति भक्त गोपाल जय वृंदवन चंद्र जयति यमुना पटराणी जयति जयति गुरुदेव मंत्र पद्धति के दानी जय जय ब्रज कि शिव नारद जाचे जयति रस रस कुंज जहा राधा रमण नाच हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे जय जय श्री रान जय जय श्री रान आवाज नहीं आ रही आप सबकी जय जय श्री श्या कहा से आवाज आ रही है हो जाएगा। रसनायक, रसनायक, वही सहा श्री देव की मनोकंपा कृपा से हम सभी श्री राधारमन के रसिक भक्त श्री राधारमन जी की करुणा प्राप्त करने हेतु यहाँ समुपस्थित वही हैं। आज अपने राधा रमन पर्रिकर की तरफ से एक प्रश्न आया था कि हम राधा रमन जी की उपासना करते हैं उनमें श्री राधा रानी विद्यमान है परंतु उसके बाद भी श्री राधा रानी की सेवा श्री राधारमन मंदिर में क्यों होती है देखो इस कथा को कई बार मैं बता भी चुका हूं परंतु ऐसा लगे कि जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग ना होएगो जब तक नींव मजबूत ना होएगी यह जो भक्ति रूपी महल जो हम खड़ा करने में लगे हुए हैं वह खड़ा नहीं हो सकता है कई बार कथाओं के अंदर बताया है कि विष्णु और कृष्ण के अंदर चार भेद हैं कृष्ण बंसी बजाते हैं विष्णु शंख बजाते हैं कृष्ण लीला माधुरी है किसी को भाई बहन सखा माँ बाप चुन लेते हैं उनके संग लीलाएं करते हैं नारायण तो जहां प्रकट होना है वहां प्रकट हुए जिसको मारना है उसको मारा राधे राधे करके घर चले गए जो नारायण है वह इतने रूप नहीं धरते हैं हाँ किसी समय की आवश्यकता हुई तब नरसिंह का रूप लेके आ गए वामन का रूप लेके आ गए परंतु रूप माधुरी की जहाँ चर्चा है वह कृष्ण के पास है वह गोवर्धनधारी भी है वह पीताम्बर वस्त्रधारी भी है वह वनमाली भी है वह गोपाल के रूप में उसकी अलग रूप माधुरी है वह जब रास रासधारी है तब उसकी अलग रूप माधुरी है तो उनकी हर जगह पर अलग रूप माधुरी होती है नारायण तो चार पूजाधारी है एक उनकी क्या चेंज होना है विष्णु वो एक ही तरीके से हैं शेष सैया पर लेटे हुए हैं लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं और जो चौथा मुख्य है वह है श्री प्रेम माधुरी यह प्रेम माधुरी मतलब राधा रानी यह विष्णु के संग कभी नहीं होती हैं नारायण के संग कभी नहीं होती है यह होती है कृष्ण के संग कृष्ण कौन से वृन्दावन वाले क्या चक्कर है कि अगर हम कृष्ण के अंदर राधा रानी को विद्यमान मानते हैं तो आत्मकाम स्वरूप में तो ठीक है कि भगवान श्री कृष्ण आत्म काम है परंतु आत्म राम की जब चर्चा आती है कि अपनी आत्मा का रमण करने वाले जो राधा रमन है जो राधा का रमन करते हैं जो राधा के संग लीला करते हैं जो लीला करने वाले है नारायण लीला नहीं करते हैं अपनी आत्मा के संग कृष्ण जो है जो अपनी आत्मा आत्मा तू तो राधिका तस्या जिसके संग लीला करते हैं लीला के लिए उस आत्मा को ही राधा रूप में प्रकट करते हैं तो राधा की उपासना कृष्ण के संग होना बहुत जरूरी है अगर कृष्ण के संग आपने राधा को नहीं बैठाया हुँ? नहीं बैठाया और आप भजन करने में लगे हुए हो भैया आप चाहे कृष्ण के कितने भी भजन कर लो उसके बाद यहां पर हमारे चारों ने बड़ा बढ़िया पद लिखा है वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभू रटत रटत ब्रह्मा शेष नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पारी कि ब्रह्मा भी बैठ के वैसा उपासना कर रहा है वाल्मीकि रामायण के अंदर यह बालकांड के अंदर कथा भी आती है कि जब वह कृष्ण नाम ले रहा था कृष्ण नाम लेने के बाद उसके सामने कौन प्रकट हुए चार भुजाधारी विष्णु प्रकट हुए वृंदावन के कृष्ण नहीं आए थे जिन्होंने अपनी मूर्ति बना दी थी जब जाने लगे थे नारायण तो ब्रह्मा रोने लगे कि आप जैसे तैसे करके तो मिले हो इतनी तपस्या के बाद मिले हो आपकी शक्ल अब आप देखने को मिली है आप तो अब जा रहे हो आप अपनी कोई मूर्ति तो दे जाओ तब भगवान श्री नारायण के द्वारा अपनी प्रथम मूर्ति श्री विग्रह को बनाया गया और उनको ब्रह्मा जी को दे दिया वह श्री विग्रह आज भी श्री रंगम के अंदर विद्यमान है उसकी पूरी कथा वाल्मीकि रामायण के अंदर है तो ब्रह्मा को वृंदावन की प्राप्ति नहीं वेद वेदों को ब्रह्मा की वेदों को भी वृंदावन के राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं है हाँ यह है बात देखो वेद पौरुष्य रूप में है पुरुष रूप में है तो प्राप्ति नहीं है जहां गोपी बन गए हैं तब है वो जितनी भी ऋचाए हैं वृंदावन के अंदर जाना है तो उसका एक ही चीज है गोपी रूप धरना पड़ेगा वहां पुरुष तो एक ही कृष्ण है वहां पे सब जितने भी हैं वहां पे स्त्री हैं वृंदावन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है ये पुरुष जो वेद है वेद पौरुष कहलाया गया है इसे इनकी जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, इनको भी स्त्री बनना पड़ा उसके बाद जाके गोपी रूप में श्रुतार, श्रुति रूपा गोपियां तब जाके उन्होंने रास के अंदर रास का अधिकार प्राप्त करा तो वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शंभू भी कृष्ण के नाम लेते हैं राम राम राम राम भी करते हैं कृष्ण भी करते हैं देखो गोपी वन के तो वृंदावन हम पहुंच गए गोपेश्वर रूप में गोपीवन के ही तो पहुंचे रास के अंदर अधिकार प्राप्त करने के लिए परंतु श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद कहता है कि ब्रह्मा शंभू और लक्ष्मी को पाप लगे हुए हैं और इस पाप लगने के कारण इनको कभी भी वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती है अब शंभु के सब पाप ये तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है परम वैष्णव कहा गया है इनको यह सनक कुमार संहिता के अंदर भी इसकी कथा आती है कि यह जब ललिता सखी के पास पहुंचे और जाके कहा रास की तैयारी हो चुकी है हमें भी भैया मंत्र दे दो जिस मंत्र से हम उस वृंदावन की प्राप्ति कर लें मंत्र देने से पहले देखो जब यहां से उस नित्यधाम वृंदावन के अंदर किसी का भी प्रवेश होता है तो उसे गोपी बनाया जाता है और वहां पर विद्यमान जितनी भी गोपियां हैं उसका श्रृंगार करती है तो महाराज गोपी बनाया गोपी बना दिया मंत्र के मंत्र देने की जहां तैयारी हुई जब मंत्र देने की बारी आई उस मंत्र को देने से पहले ही ललिता सखी को भाग के जाना था रास की शुरुआत होनी थी यहाँ शंभु जो थे ऊपर से तो गोपी बन गए पर अंतकरण से तो अभी भी, भी पुरुष है पुरुष चाल में पुरुष चाल में चलते हुए वह जैसे ही पहुंचे उस रास स्थली पर सब सखियों ने गोपियों ने उन्हें कहा बाहर बैठी अंदर तो आप जा ही नहीं सकते उन्होंने कहा हमने तो गोपी रूप ले रखा है बोले बाहर से लिया है अंदर से नहीं लिया है तो उस शंभू को भी वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं है वह जपते तो बहुत हैं मंत्र का जाप तो बहुत करते हैं आज भी बैठ के वहां पर मंत्र का जाप कर रहे हैं शेष नटत शेष कौन अनंत शेष बलराम जी बलराम जी भी गोकुल तक है वृंदावन के अंदर अधिकार नहीं है जहां राधा रानी होती है वहां पे बलराम नहीं होते हैं बड़े भाई हैं जहां पर पर गोपियां है जहां पर, पर, हाँ, पर राधा रानी है जहां पे वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग राजे वह हैं वहां पर अनंत शेषनाए हो बड़े भाई को कोई कार्य ना है वहां पर ये कृष्ण का तो हमेशा भजन करते हैं रूप माधुरी का भजन करते हैं पर वृंदावन इनको प्राप्त नहीं हुआ है क्यों क्योंकि ये है सीधे सीधे तो कृष्ण को तो पकड़ रहे हैं परंतु राधा रानी की भक्ति वहां पे नहीं है कृष्ण को तो ये भज रहे हैं हा वृंदावन की चाह भी है परंतु वृंदावन प्राप्त कैसे हो गो? जब तक राधा रानी वा में आएंगी प्राप्त हो ना सके तो वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभू रटत शेष रटत नारद सुख व्यास रटत पावत नहीं पा रही नारद भी नारायण नारायण नारायण नारायण ना कर, कर रहे हैं परंतु आज भी न मिले वृंदावन वाले तब तो तक मिले ही नहीं है हा जरूर देहरी पे होके आ जाए मिल मिला के आ जाए नारद भी एक बार पहुंचे नारद ही सखी बन के जिसकी पद्म पुराण आदि के अंदर कथा आती है बस घूमने गए जाके फिर से लौट के आ गए उनके दिमाग में तो महाराज प्रचार करना है तो उस प्रचार के लिए वह समस्त संसार में घूम रहे हैं वे वृंदावन के अंदर नहीं पहुंचते शुक्रटक सुखदेव जो है बोलो कि सुखदेव ने तो रास की कथा भी करी है आ, कैसे कथा कर ली रास की अगर रास उन्होंने नहीं देखा तो और भागवत कहती है कि जो कथा हो रही थी देखो उस अब ये आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं के अंदर इसका वर्णन करा है जो सुखदेव आनंद तट पर बैठकर परीक्षित को कथा सुना रहे थे वह श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ के लोक लोक में जो प्रकट हुए सुखदेव बुनी थे परंतु जो रास के अंदर जो जो विद्यमान राद गोपी के रूप में थे रास की कथा उन्होंने सुनाई है क्योंकि रास की जब आप रास पंचाध्याय को पढ़ो तो महाराज स्वयं आता है कि सुखदेव स्वयं कह रहे हैं अब गोपियाली की तरफ आ रही है उन्हें कहना था जा रही है परंतु यो कहते हैं आ रही है वह गोपी रूप में वहां पर विद्यमान है और वह उस रास को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए कह रहे हैं कि वह सब गोपियां अब रास की तरफ आ रही है अब रास की शुरुआत उसका शुभारंभ होगा तो नित्य धामरंद रावन में जो शुकदेव व्याप्त हैं उन्होंने रास पंचाध्याय की कथा करी इनसे मिलने कौन आए इनका तो प्राकट्य जब विष्णु ने आके कहा कि भैया कोई नहीं माया को हम हटा देते हैं वृंदावन की प्राप्ति इनको नहीं थी सुखदेव को और व्यास देव ये स्वयं नारायण के उपासक हैं जब सुखदेव गर्भ में थे अपनी मां के और उन्होंने कहा कि अपने भगवान को बुलाओ मायापति को बुलाओ कि वह आ जाए और आके कहें कि मेरा ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा तब किस भगवान को बुलाया था व्यासदेव ने चार बुझादारी विष्णु को मुरली वाला नहीं गया था तो नारद सुख व्यास घटक पावत नहीं पार रही वह भी उस वृंदावन के कृष्ण को जो राधा के कृष्ण है जो राधा रमन है उनको पार नहीं पा पाए हैं द्रुप जन प्रहलाद रटत कुंती के कुमार रटत द्रुपद की सुता रटत नाथ नाथन प्रतिपार महाराज ध्रुव देखो चतुर्थ स्कंध के अंदर कभी आप भागवत जी को अध्ययन करो प्राप्त तो करोगे कि मधुवन में भेजो दुर्ग महाराज को कि जाओ जा हरि क्षेत्र में जाकर तुम भजन करो नारद जी ने भेजा नारद जी ने भेजा मधुपुरी में आए मथुरा तक वृंदावन में प्रवेश नहीं था मथुरा तक आए हैं मथुरा में उस नारायण क्या जो उस नारायण की उपासना करने लगे तो कौन से प्रकट भय चार भजाधारी विष्णु मथुरा में पहुंचने के बाद मधुपुरी मधु मधुपुरी के अंदर वृंदावन भी आता है जो वहां पे पहुंच के भी राधा को अलग करके कृष्ण का भजन करता है उसे नारायण की प्राप्ति है वहां पे भी बिराजी वही है महाराज ध्रुव महाराज सामने कौन आए विष्णु जी आज जब गाल पे महाराज अपने शंख को छुबाकर वाणी प्रदान करी है शंख कृष्ण का नहीं है वृंदावन वाले कृष्ण का नहीं है तो ध्रुवजन प्रहलाद रटत प्रहलाद वाले भी कहां से आए थे वैकुंठ से आए उनका जब क्रोध इतना तेज हो रखा था कि लक्ष्मी जी भागी भागी आई अरे हम अभी शांत करा देते हैं इनको क्या बात है कोई टेंशन की बात है कहा जब एक धक्का लगा जोरदारी से दो छलांग मारती हुई लक्ष्मी जी वैकुंठ में जाके फिर से पहुंचे बोले इनको तो शांत कराना हमारे बस की बात ना है वैकुंठ से चार वजादारी विष्णु आए थे प्रहलाद के पास भी वृंदावन वाले कृष्ण नहीं थे कुंती के कुमार रटत कुंती के पांचों पांडव जो हैं यह भी तो उस कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण देखो अर्जुन के तो रोम रोम से कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण निकलता था कौन से वाले कृष्ण के पास भागता थे और कौन से वाले कृष्ण अपने घर छोड़ के भागते थे उनकी सेवा के लिए द्वारका वाले जो द्वारकाधीश है जो चार बजाधारी है जो शंख बजाना जानता है जिसने पांच जन शंख बार बार बजाता रहा वृंदावन वालों पांचों बजाने नहीं आया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी महाभारत करनी थी तो भैया कहां गए थे वृंदावन नहीं गए थे वो राधा वाले कृष्ण के पास उनसे मिलने के लिए गए थे द्वारका तो कुंती के कुवर रटत द्रुपद की सुतारटत जब चीरहरण हो रहा था कौन से वाले आए थे वो कृष्ण कर रही थी गोविंद कह रही थी हे गोविंद आओ मुझे बचाओ हे कृष्ण आओ मुझे बचाओ कौन से आए थे वो जो रुक्मणी के संग चौपड़ खेल रहे थे रुकमणी कहां पे राजी वही है द्वारका के अंदर वृंदावन में नायबे राजी और वही छोड़ छोड़ के वहां पे सब पासों को चौपड़ के फेंक कर भागे वहां से हा द्वारका वाले भागे कृष्ण नहीं आए थे राधा वाले कनिका गज गिद्ध रटत गौतम की नारी रटत राजन की रमणी रटत सुनत दे दे प्यार री महाराज गणिका इस गणिका ने भी भगवत कृपा प्राप्त करी यह पिंगला है इस पिंगला पहले किसी भाव से यह बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी किसी पुरुष का स्पर्श भी पर पुरुष का किसी का स्पर्श भी नहीं प्राप्त था परंतु किसी दिन बीमार पड़ी कोई वैध आया वैध ने नब्ज देखी सिर पे हाथ वात रखा बोली बड़ा बढ़िया अनुभव प्राप्त होता है मैं तो इतने सालों से अपने आप को रोक के बैठी हुई थी इसमें तो बड़ा आनंद है ऐसा आनंद तो मुझे और चाहिए यह पर पुरुष के इस स्पर्श को जो प्राप्त करने के बाद यह सोचती हुई उसकी राधे राधे हो गई जब अगलो जन्म है तो वह वैश्य बन के प्रकट भई तो वह जो सोचते भाई मरे वो सोचते भाई पैदा हो जाओगे तो वो सोचते भाई पैदा हुई उसे पर पुरुषों का स्पर्श प्राप्त होता रहो परंतु कुछ समय के बाद एक दिन मुनिवर उसको दिख गए दत् मुनि दिखे बस आंखों से आंखें मिली उसे पूर्व जन्म की याद आ गई जैसे याद आई तो महाराज उस वे वहीं पर फिर से भक्ता बन गई परंतु कौन से वाले भगवान उसको मिले वृंदावन वाले कृष्ण नहीं मिले उसको भी द्वारका वाले नारायण मिले तो गणिका गज गजेंद्र हम गजेंद्र मोक्ष करते रहे मोक्ष चाहिए मोक्ष तो हमारा वृंदावन वालों देव ही ना है मोक्ष तो बैकुंठ तक रह जा नहीं। बैकुंठ के बाद तो शुरुआत होती है भक्ति की मुक्ति जो, जो जिसे कहा गया है पद्म पुराण में कहा गया है मुक्ति क्या है यह भक्ति की दासी है तो जा शुरुआत कहां से हुए भक्ति की जहां जहां तुम वैकुंठ की मुक्तियों को छोड़ दो कृष्ण मुक्ति नहीं दे पे हाँ इच्छा हुई तो वो सब कुछ दे देता है नरक भी दे देता है तुम्हें तो टेस्ट करने के लिए वो कुछ भी कर लेगा अपनी अलग से डीलाएं अलग से क्रिएट कर लेगा एक और महाराज नरक देखने को कितने पानी में हो कितनी भक्ति करते हो कितने रस में हो यहां गजेंद्र ने भी देखो गजेंद्र की कथा तो बड़ा पुराण आदि के अंदर तो ऐसी आए कि दो भैया के आ गए बड़ी सारी दक्षिणा मिली एक भाई ने थोड़ा काम कम काम करा था दूसरे भाई ने ज्यादा करा अब बाद में लड़ाई होने लगी दोनों ब्राह्मण भाइयों में कि इसका बंटवारा कैसे करें तो दोनों बंटवारे में ही एक दूसरे को मार मार के राधे राधे कर गए तो वो जब कर रहे थे तो उसने बोला कि तू बड़ा बंदा आदमी है तू आगे चल के हाथी हो जा दूसरे ने कही कि तो अच्छा तू मगरमच्छ हो जा बस दोनों ने मरते मरते एक दूसरे को श्राप दे दिया दोनों मर गए अगलो जन्म भयो तो एक तो भैया बन गय मगरमच्छ और दूसरो बन गयो, गयो हाथी जो हाथी था वो तो भूल गया था पूर्व जन्म की अपनी परंतु जो मगरमच्छ था उसे पुराने अपने पूर्व जन्म की बात याद ही अब याद ही तो एक दिना महाराज गजेंद्र गो जल पीने के तय तो चक्र अब वहां पे महाराज चक्र श्री चक्र क्षेत्र के अंदर पहुंचो वहां जाके जल पी रहा था चक्र तीर्थ पे जल पी रहा था गंडकी नदी के पास है ऊपर वहां पे जल पी रहा था मगर मच्छ ने देख लिया दिखा रहे तो मेरा भाई है बस तो जो पुरानी दुश्मनी थी उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो फिर से पहुंच गया वहां पर महाराज फिर पहुंचो पहुंचने के बाद लड़ाई भाई एक हजार साल तक युद्ध चला एक दो तो दिन तक नहीं चला एक हजार साल तक युद्ध चला युद्ध चलने के बाद वहां पे भरतमुनी बैठे हुए अपनी पूजा कर रहे थे बोले यार एक तो टेंशनों को छोड़ छाड़ के अपनी सब पत्नियों को छोड़ छाड़ के राज्य को छोड़ छाड़ के मैं ऐसे तीर्थ में आके अपना भजन कर रहा हूं और ये दोनों भैया आपस में लड़ने मरने पर तुले हुए हैं एक हजार सालों में कितनी टेंशन हो रखी है तो उन्होंने याद करा भगवान को भगवान आओ कुछ तो कर दो तो भैया साल भर हो गया है जज बन जाओ इनके तो कौन से वाले आए वो जो गरुण जी पे बैठे हुए आते हैं जिनके हाथ में चक्र है वृंदावन वाले नहीं आते वृंदावन वाले तो मक्खी भी ना मारे भैया ताकत ही ना के अंदर कहां से मार लेगा? तो गणिका गज गिद्ध रटत गिद्ध यहां पे गरुण भी लगाए सको गरुण को भी वृंदावन की प्राप्ति ना है कालिया जो नाग हो वो वृंदावन के अंदर ही आके क्यों रहो क्योंकि एक बार गरुण जी वहां पर आए परंतु मछलियों को खाने लगे तो वहां पे श्राप लग गए आ कैसे तो यहाँ पे तुम आओगे ही नहीं और वह विष्णु देखो हरेक का हमें मालूम है ना कि हरेक के कोई ना कोई फेवरेट पक्षी है या जानवर है तो वृंदावन वाले को तो मोर है विष्णु जी गरुण कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है पाद में कमनाथ अच्छती मैं तो आगे जाऊंगा ही नहीं वृंदावन छोड़ के तो मुझे कोई कैरियर ही नहीं चाहिए कहां उड़ने मरने भागने के लिए शिव के पास नंदी है गणेश के पास चूहा है कार्तिके के पास मोर है सबके पास सब कुछ है कृष्ण के पास करियर नहीं है जाने के जाने वाला कोई भी वाहन नहीं है क्योंकि कृष्ण छोड़ के ही नहीं जाते हैं विष्णु भी दरुण पे जाते हैं कृष्ण नहीं जाते हैं और वो भी क्यों पसंद है हा मोर क्यों पसंद है क्योंकि उसके जो मोर पंख है वह राधा की आंखों जैसे लगते हैं तो गणिका गज गिद्य रटत गौतम की नारी रटत गौतम की नारी कौन भाई अहिल्या राम जी पहुंचे अब यो बोलोगे कि राम जी में और कृष्ण में तो कोई भेद तो है ना है सच्ची में तो बोलो जाए अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखो तो बहुत बड़ो भेद है पूर्णतम तो भगवान श्री कृष्ण है वो भी वृंदावन वाले उनकी लीला शक्ति जो है महाविष्णु जो है उनसे ही सबका जितने भी अवतार होते हैं उनसे होते हैं महाविष्णु से कृष्ण से नहीं होते हैं, कृष्ण तो अपॉइंट करके अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं तो राम भी मिले वह भी महाविष्णु अवतार राजन की रमणी रटत वृंदावन के पल्ली पर बेलवन को बेलमन है हमें लक्ष, लक्ष्मी जी आज भी रटने में लगी हुई के अंदर हमारे महाप्रभु ने कहा जाएगा वृंदावन की प्राप्ति न हो सके क्योंकि कृष्ण को तो भज रही है कृष्ण भी तो भैया वहां पे गेस्ट रूप में वहां वृंदावन में पहुंचे हुए हैं क्योंकि वह स्थान तो वृंदावनेश्वरी को है जब तक वह वृंदावनेश्वरी की उपासना ना करेगी तब तक वही वृंदावन की प्राप्ति ना है उपासना तो वो वृंदावन वाले कृष्ण की कर रहे हैं कर रही है लक्ष्मी परंतु वह वृंदावन की कृष्ण की उपासना कर रही है राधा उसके अंदर सम्मिलित नहीं है और राधा सम्मिलित नहीं है इस वजह से लक्ष्मी को भी वृंदावन की प्राप्ति नहीं है तो राजन की रमणी रटत सुनत देदे प्यार री खूब प्यार कर रही है खूब महाराज पैर से उनकी पाद सेवन उनकी पाद पादचर्या को कर रही है परंतु वाके बाद भी ठाकुर जी के पैर को दबाने को सौभाग्य किनकू मिलो या तो उद्धव को मिलो है या लक्ष्मी को मिलो है परंतु यह कृष्ण के पैर नहीं दबा रहे हैं दोनों के दोनों चार भोजाधारी के पैर दबाने में लगे हुए हैं उदमपुर पाद सेवा मिली वही है द्वारका के अंदर और वैकुंठ के अंदर छीर सागर पे महालक्ष्मी दब रही है पर इन दोनों को वृंदावन की प्राप्ति नहीं है नंददास श्री गोपाल गिरिवर धर रूप जाल जसुदा को कुवर लाल राधा और हार भी बोले भैया कहा से मिलेगा तो कहते हैं कि वह जो गोपाल जो कृष्ण है वह धर, रूप जाल वहां तो बड़ी माया फैला रखी है बड़े सारे रूप बनाए रखे हैं हाँ वह सबको अपना वह वृंदावन का जो कृष्ण रूप है वह सबको प्रदान नहीं करते हैं वह ऐसा रूप जाल बना रखा है सबको लगता है अरे नारायण और कृष्ण दोनों एक ही तो है ना परंतु वृंदावन के संप्रदायों में जाओ वहां तो नारायण नाम भी ना कोई उसे कोई भगवान भी ना कहवा क्यों ना क्योंकि उनको मालूम है कोई नारायण वहां पे क्या है ऐसा रूप जाल बनाए रखो तुम होंगे बहुत से बड़े से बड़े भगत परंतु तुम नारायण के भगत वृंदावन को भक्त बनना है तो उस कृष्ण में से उनकी जो लीला माधुरी है श्री राधा रानी है उनको अलग निकालनो ही पड़ेगा भेद करनो ही पड़ेगा भेद से अगर ना करोगे तो वृंदावन की प्राप्ति नहीं है अब तो ऐसा भी देखे करें कि वो छोटे से लड्डू गोपाल तो छोटी सी लड्डू गोपाली भी बैठाए रखी है गलती हमारी अगर सच में पूछो तो हमने ही एक दो बार कभी फेसबुक आदि पर फोटो डाली करी एक की पहले ना है दो तीन साल से पहले तुम लड्डू गोपाली ना देखते अब तो लड्डू गोपाली देखते रहो ना भ्रष्टानु जी अपनी छोरी को अपने घर से बाहर भेजेंगे ना महाराज नंद बाबा और जसूदा अपने लाला को बाहर भेजेंगे सेवा हो ही ना सके किस बाप से बाप की सेवा कर लोगे वो बरसाना में बैठी वही है वो गोकुल के अंदर में राजे वही है कहां से तुम भैया उसके इस भाव की उपासना कर रहे हो वो राजधारी तो है ही नहीं वो छोटो वालो है ना राजधारी तो हो ही ना सके वो तो अभी भी लड्डू चुराने में लगो वे है मक्खन खाने में लगो वही है। वृंदावन की उपासना हर के समझ की बात नहीं है यहां भेद भी है अभेद भी है प्रेम गली साक्री जा दो न समाए महाराज तो इतनी सक्रिय है कि जब राधा कृष्ण जब प्रेम क्रीड़ा करते हैं उस प्रेम क्रीड़ा में एक तत्व बन जाते हैं पर दीखते तो ही है तो अभेद बहुत जरूरी भेद बहुत जरूरी है हमारे यहां शास्त्रों के अंदर इस बात की चर्चा भी करी गई है देखो एक दिन दिल्ली में भी हमने कथा में इस बात को बताया था कि भू लोग भूगर लो, लो, तक स्वर्गलोकर्म कांड कर्मयोग से पहुंचते हो उसके बाद फिर चार लोक इसके ऊपर जो हैं उसमें आप महाराज वर्णाश्रम धर्म से पहुंचते हो उसके बाद कारण समुद्र है कारण समुद्र के बाद ब्रह्मलोक आ जाता है जहां पे योगियों की गति होती है जो महाराज निराकार के अंदर घुस जाना चाहते हैं ब्लैक होल के अंदर गायब हो जाना चाहते हैं उस ज्योति के अंदर गायब हो जाना चाहते हैं उसके बाद फिर स्थिति आती है पराव्योम की पराव्योम के अंदर दुर्गा जी को घर भी है हमारे शिव जी को कैलाश भी है वैकुंठ भी है उस वैकुंठ के अंदर चार मुक्तियां है, जो चार मुक्तियों मुक्तियों में से किसी मुक्ति को चाहता है है है वह वहां पहुंच जाता है। उन मुक्तियों के बाद फिर आती महाराज अयोध्या और उसके बाद द्वारका वो वैकुंठ के अंदर ही दो जगह है उसके बाद फिर आता है गोकुल और गोकुल के बाद आता है वृंदावन गोकुल के अंदर भी यशोदा मां विराजी हुई है सखा विराजे हुए हैं भगवान के दास दासियां वहां पे विराजी हुई है परंतु जो माधुर्य को भगत है वे वृंदावन धाम में पहुंचे तो नित्यम वृंदावनम नाम ब्रह्मांडो परो संस्थितम पूर्ण ब्रह्म सुख ऐश्वर्यम नित्य आनंद मव्यम भैया जो नित्य वृंदावन है यह ब्रह्मांड से परिस्थित है और जब तक हमारे अंदर वह लोल नहीं होगा वह लालच नहीं आएगा कि हमें उस स्थान पे जाना है तब तक आपके अंदर से कोई ताकत ही नहीं लगेगी कितनों भी कथा कर लो कितने भी कीर्तन कर लो कुछ दे रहा ताली बजाओगे खाना वाना खाओगे कुछ होस्ट को गालियां दोगे ये वाली चीज खराब है वो वाले ने वो कपड़े पहन रखी वो ऐसा बोले वो ऐसा करे और राधे राधे करके चले जाओगे वृंदावन की भक्ति गोपियों से सीखी जाती है घर के अंदर रहते हुए भी वह कैसे राधा कृष्ण में ही उनका ध्यान रहता था यह मानसी सेवा है यह लीलाओं का ध्यान है और इसकी प्राप्ति भी जो होती है हमारे आचार्य ने तो स्वयं भी बताए रखी है बाल क्रीड़ा समास नवनी तस्तरा तस गोपाल कामनी जारस चौर जार शिखाम परमज्योति ही पराकाश ही, परावास परा परस्फुट अष्टा दशाक्षरो मंत्रो व्यापको लोक पावन श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर महाराज कहते हैं और यह तो भगवान शिव ने स्वयं इस बात की चर्चा गोपाल शास्त्र नाम के अंदर भी करी है अष्टादशाक्षरों मंत्रो व्यापकों लोक पावना बोले उस वृंदावन की प्राप्ति कैसे होती है बोले काम बीज वाले गोपाल मंत्र से अष्टादशाक्षर अठारे अक्षरों का जो मंत्र है ये वृंदावन के जो संप्रदाय हैं जो माधुर्य भक्ति कराते हैं इन सबका मंत्र एक है अलग नहीं है इन सबके मंत्र एक हैं, क्योंकि माधुर्य भक्ति की प्राप्ति एक ही मंत्र से हो सकती है या तो अष्टाद साक्षर मंत्र लगा लो या महाराज कभी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो तो काम का ले लो वृंदावन तो यही मंत्र दिलाएगा वृंदावन की प्राप्ति अगर यह मंत्र नहीं है तो वृंदावन की प्राप्ति नहीं है चाहे वो निबाक्ष संप्रदाय हो गौड़िया संप्रदाय हो राधा वल्लभ जी हो कोई हो भैया कहीं अगर संप्रदाय भी हो जो ब्रज की प्राप्ति करवाने वाला है वह एक ही मंत्र है दूसरा मंत्र नहीं है और इस मंत्र के अंदर भी कृष्ण कृष्ण किस कृष्ण की उपासना हो रही है वह जो राधा रानी एवं गोपियों के संग संग खड़े हुए हैं जो गोपी जन के संग है और उसकी प्राप्ति तभी होगी जब माधुर्य पूर्ण रूप से हमारे अंदर विद्यमान हो जाएगा केवल माधुर्यान नुभवी नाम तू श्री वृंदावनम केवल माधुर्य हो ये आए नहीं कहीं पे भी मन में भी नहीं आए कि ये भगवान है गोपियों के मन में ही नहीं आता था ये भगवान है तुमने अगर उसे भगवान मान लियो कहीं से भी बस पहले अब में भी जैसे जैसे भाव चले वैसे वैसे महाराज तुम्हें धाम प्राप्त तो हो अगर तुम मैं पूरो भगवान मान लो ना जी वो तो मेरे पिता परमेश्वर भगवान परमात्मा सब कछु है तो भगवान मान लियो तो ऐश्वर्य आ गयो और केवल ऐश्वर्या नाम स्थानम वैकुंठम बोले भैया बात भाई तो अगर तुमने मान लियो तो तुम्हें वैकुंठ मिलेगा लक्ष्मी भी जो की उपासना कर रही है वह भी वामे वैकुंठ मान रही है तुमने भाई भगवान पहले मान लियो फिर रास्ता बनाने में लग गए अरे ना हमारा तो जे जे है हमारा तो सखा है हमारा तो पल्लभ है हा हमारा तो प्रियतम है परंतु भगवान पहले है तब द्वारका मिलेगा वहां पे भगवान पहले है रिश्ते बाद में है तभी उनमें से किसी गोपियों किसी भी पटरानियों के हाथ में नहीं आए किसी भी द्वारकावासी के हाथ में ना आए जहां बात से रिश्ता पहले मान लोगे बाद में ऐश्वर्य लगा लोगे तब गोकुल मिलेगा नंदबाबा यशोदा की तरह से हा कि ना हमारो लाला तो है पर जाके अंदर भी भगवान जैसे गुण विद्यमान है वो जैसे गोवर्धन लीला करने के तय जा रहे तो लाला ने कही कि हम गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे तो सब प्रजवासी बोले कैसे उठाए सको तू तो छोटो सो सात को छोड़ा तेरे अंदर तो इतनी ताकत है ना है। तब नंद बाबा आए नंद बाबा ने आए के कही जब अरे नाये नाये गर्गाचार्य ने यो कही जब नाम नामकरण संस्कार हो रो कि जाके के अंदर नारायण जैसे गुण है तो जब नारायण ने कूर्म अवतार लेके मधेराचल पर्वत उठाए लियो तो मेरो लाला एक छोटो सो सात कोस को यह गिर न उठाए सके तो पहले कहो मेरो लाला है परंतु जब मैं नारायण जैसे गुण है हाँ तो वह ऐश्वर्य बात में है ये सेकेंडरी चीज है प्राइमरी विष्ठता है तो महाराज फिर पर ब्रजवासी तो ना माने बोले ना हमें तो दिखा दो तो। कैसे उठाए लेको तो महाराज एक बहुत बड़ो पेड़ हो वह पेड़ को लेके ठाकुर जी ने घुमाए मरोड़ियों जैसे किसी तौलिया को लेके आप मरोड़ दो ऐसो महाराज मरोड़ दियो तो गोवर्धन के पास एक स्थान को नाम है ऐचा गाँव ऐच एच, ऐचा पड़ गयो वहां हमारे यहाँ कहे जहाँ पे मोड़ मोड़ जाए भाई ऐचा कहे तो बोले ऐचा गाँव ठाकुर जी ने दिखा दिया देखो हम का कपड़ा वपड़ा मोड़े हम तो पूरे पेड़ को ही मरोड़ के रख दे तुम बताओ तो कहाँ से रस निकालो है महाराज मोड़ मोड़ने के बाद सबन ने देख लिया बताओ बताओ याने तो पेड़ मोड़ दिया उठा सके तब सबके सब पहुंच गए सबने मान लिया परंतु वही जो कृष्ण है जब अपनो सब चूठ हाट वाट दिखाए के बृंदावन के अंदर वृंदावन की धूली में पड़ तो भे पहुंचे सबसे पहले गोपनी क्या करें बा जितनो भी अपने सोने चांदी से लगा हुआ बड़े बड़े आभूषणों से लदा हुआ महाराज जैसे ही बृंदावन की सीमा के अंदर पहुंचे गोपियां सब कपड़ा उतार के वाके कोने में रख देवे वह फूल पहना देवे तब बन जाए वो बनमाली बोले होए तू बहुत बड़ो लाड साहब राजकुमार अपने घर को यहाँ तो राधा रानी किया स्वामित्व है वह स्वामी है आ, यहां रहना है यहां बैठना है यहां की बात परिचर्या करनी है तो वही आराधा रानी को सेवक बन के करना पड़ेगा वहां ईश्वर नहीं है वो करे हम भगवान है होगा तू अपने घर को हमारे तय तो ना है, ये गोपियों का कहना है और हमेशा हमने इस बात इसको तो हम जरूर बताते करते हैं वे वही हैं कृष्ण जो दान लीला के अंदर भी माखन मांग रहे हैं पहले तो जो मा, बिन मांगे दियो न जाई जब मांगत गारी खाई गोपियां तो पहले दही दे ना रही है और माखन और भैया जब मांग लियो तो मांगने के बाद भी माखन न मिलो बाकी गालियां मिल रही हैं खाने को गोपियों के पास गालियां देने का अधिकार है कौन सो ऐसा भगत है जाना गालियां दी हो है? सब लगे भाई हाथ जोड़ के भगवान है भगवान है अरे हो भगवान दुनिया के तह हमारे तई ना है हो पुलिस इंस्पेक्टर दुनिया के तह हमारो तो लल्ला है हमारो तो पति है जैसे हम अपनी बेलन से सीधो रखेंगे जे वृंदावन को भाव आता है केवल आ, श्री वृंदावनम तब जाके वृंदावन की प्राप्ति वह वृंदावन कौन से वृंदावन की प्राप्ति जहां कृष्ण जो है हमेशा लीलाओं के अंदर भी राजे वह हैं उन्हें मतलब ही नहीं है और उन कृष्ण की जो उपासना है वह सब कोई करता है देखो शास्त्र के अंदर भी इसकी बात इसकी चर्चा हुई है सुरेंद्रश्च मुनिंद्र मुनिधीर मानवेंद्र कही ब्रह्म विष्णु शिव अनंतम धर्मा दैर वंदितम मुदा ब्रह्म पुराण के अंदर आया है कि महाराज ब्रह्मा भी इनकी उपासना करते हैं शिव भी करते हैं सब सुरेंद्र देवता भी करते हैं सब मुनि भी करते हैं सब अनंत शेष भी करते हैं हर कोई इनकी करता है अनंत संहिता के अंदर आया है कि यह स्वयं ये भी नहीं भगवान श्री कृष्ण के या महाविष्णु से जितने भी अवतार हुए हैं जो के अंदर स्थित हैं, है वह सबकी उपासना करते हैं मत से भार्गव हरी सीतेश बुद्ध कल भी रुद्धते दे उपास्य मानम देवेश देवा प्रभम महाराज मत अवतार लेके आए कर्म अवतार लेके आए वरहा का अवतार लेके आए नरसिंह का अवतार लेके आए वामन का अवतार लेके आए भार्गव परशुराम का अवतार लेके आए सीतेश राम का अवतार लेके आए बुद्ध का अवतार लेके आए कलखी का अवतार लेके आए सब अवतार जितने भी लिए हैं वे सब के सब कृष्ण की उपासना करते हैं वृंदावन वाले कृष्ण की परंतु उनको वृंदावन क्यों प्राप्त नहीं है क्योंकि वह जो उन्होंने लीला धर के अपनी आत्मा को जो राधा रूप दे रखा है वह उनका चिंतन नहीं करते हैं और एक का चिंतन ना होने के कारण वृंदावन की प्राप्ति नहीं है और वहां की लीलाए महाराज एक बिना कृष्ण कहीं राधा रानी के संचल रहे थे एक जगह तोता बैठा था दूसरी जगह मैना बैठी हुई थी तोता कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कर रहा था राधा राधा राधा कर रहा था और जो वहां मैना विराजी वही वह कृष्ण कृष्ण कृष्ण कर रही थी महाराज ऐसा लग रो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण को महामंत्र को उच्चारण वहां पे चल रहा है इसी बीच आगे चले तो अलग सी किसी विचित्र आवाज से श्री राधा रानी को ऐसा लगो कि बता ये आवाज तो बड़ी नई बड़ी सुंदर ब, सुनने में आ रही है यह आवाज को स्रोत का है कहा से आ रही है जब गोपियन से पूछी कि यह से आ रही है तो गोपियां बोली देखो पास में मानसरोवर है वहां में हंस विराजे वह हैं और हंस अपनी आवाज निकालकर आपको आपके नाम को संकीर्तन कर रहे हैं तो उन हंसों को देखने के तय राधा रानी ने अपनी इच्छा प्रकट करी और कही कि भैया हम कृष्ण के संग स्थल पे जाके उन हंसों को देखना चाहे राधा और कृष्ण गोपियों के संग चलते वह उस मानसरोवर के तट पर पहुंचे वहां पर हंस राधे राधे राधे राधे करते वे महाराज नाम संकीर्तन कर रहे थे जब तो नाम संकीर्तन चल रहा हो, हो देखो यहां लीला की चर्चा आ जाएगी वैकुंठ के अंदर कोई लीला नहीं होती है लक्ष्मी जी तो बस पैरी दबा रही हैं और क्या कर रही हैं और कछु सुनो ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं व नारायण यो कर रहे हैं विष्णु जी यो कर रहे हैं है, है। एक तो थके हारे तो हो में इतनी सब जगह की चीजें देखनी करनी पड़े तो वह तो आराम से फ्लोटिंग करते हैं छीरसा करते हैं परंतु जहा राधा रानी की चर्चा है खेलत में में खेलत पावे मान सरोवर तट कमल चलावत चोटे, मगन प्रेम झरवत में किल कारती प्यारी तारी दे नैन लोल में ताकी ताकी की दिस फैकनी ओटत पियरे पट में चहू और सरोवर के भावरी भाड़ी छवि संघट में कोलाहल उपजावत मोहन फ्री आवत चट चट में होड़ बदी जो पहले छुवे तन जीत जूं ताके बट में नागरी धाई चली लखी शोभा बेसरी ओर्जी लट में मन बिकी गयो रसिक प्रीतम को जाकी गी तब झट में वृंदावन हित रूप बली गई गौ गुण नागर नट में एक जब मानसरोवर पे पहुंचे अब ये राधा कृष्ण के अंदर ये अनोखा गुण है कि वह लीला करते हैं तो खेलत तो कुंजनी में छवि पावे मान सरोवर तट पे एकदम इच्छा भाई यार इतनी बढ़िया सी जगह पे है कितन मधुर संगीत चल रो है इन हंसों की छवि बड़ी निराली है क्यों ना यहाँ पे कुछ क्रीडा करी जाए कुछ खेल खिला जाए ले कमल चलावत चोटे हाँ महाराज मान सरोवर के अंदर बड़े सारे कमल के फूल लगे हुए थे राधा और कृष्ण कृष्ण जो धोती पहनते हैं वह घुटनों से ऊपर होती है राधा रानी लहगा पहने महाराज लहगा को ऊपर करो उनकी धोती तो पहले से ही ऊपर ही खटसीना अंदर गए कई सारे जिसके हाथ में जितने फूल आ सके कमल के सब तोड़ लिए और तोड़े तो वो भी बड़े बड़े पूरी नीचे डंडी के संग तोड़े और तोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे उसकी चोट मारने में लगे हुए हैं खेल रहे हैं ना लीलाएं चल रही है दोनों के दोनों एक दूसरे पे मारे जाए हाँ पंखुड़ियां के इधर उधर जा रही और इतने कोमल हैं राधा कृष्ण मैं क्या बताऊं आपको तो? लीलांक के अंदर तो ऐसा जब रास हुए तो वही राधा रानी जब कमल के पुष्पों के ऊपर और कमल के पत्तों के ऊपर भी नृत्य कर करें और जब नृत्य करें तब ना पत्ते हिले और ना वह पुष्प हिले इतनी सुकोमल है वो ही रानी अब महाराज कृष्ण को मार रही गुण है और कृष्ण जो है राधा रानी को वो पुष्पन से मार रहे क्यों मार रहे हैं बोले भाई मुख कैसो है मुख भी कमल के समान है चरण कैसे हैं चरण भी कमल के समान है वदन कैसो है वो भी कमल के समान है वदन कमल है पुष्प कमल है नैन कमल है महाराज सब कमली कमल है तो कृष्ण कर रहे ला भैया कमल पे और कमल दे महाराज दोनों के दोनों एक दूसरे को कमल पे कमल ले ले कमल चलावत चोटे लीला है हा? मगन प्रेम झरवत में दोनों के दोनों प्रेम में एक दूसरे को कभी यहां से खड़े हुए हैं गोपियों के संग खड़े हैं कृष्ण भी प्रियाजू के संग खड़े हुए हैं पीछे हाथ में तो ले रखा है फूल राधा रानी बैठ के बात कर रही है पीछे से लेके सिर्फ धाएं सीना मार दिया राधा रानी देख रही है किसने वर हमने तुम्हारोना है बैठ के कहीं से भी कैसे भी प्रेम देने की बात चल रही है लीलाएं चल रही है किल कार्यारी और देखो प्यारी जूं और जितनी भी सखिया हैं उन सबको यह लीला बड़ी प्यारी लग रही है सब सब तालियां बजाने में लगी है देखो आज तो क्या विहंगम छवि आई है प्रिया प्रियतम जो संसार को चलाने वाले है आज तो इतने बालक बने हुए हैं प्रेम में अपनी उस वैभवता को उस ऐश्वर्यता को भूल चुके हैं प्यारी तारीदे नैन लोल में घट के का कर रखो घूट कर रखो है एक छेद से एक आंख से देख रही हैं एक आंख से नैन लोल घुंघट में ताकी ताकी, ताकी पिए की दिस फैकनी ओटत पियरे पट में चहू और सरोवर के भावरी भाड़ी छवि संघट में कोलाहल उपजावत मोहन फ्री आवत चट चट में अब दोनों के बीच में अब एक हुआ कि देखो खेल शुरू तो हुआ है ऐसा खेल करें कि ललिता जी ललिताजी तो जज बनाए दें तो ललिता सखी को तो जज बनाए दियो और जज बनाएने के बाद राधा कृष्ण की झोली में बहुत सारे कमल के एवं गुलाब की पंखुड़ियां लाल के डाल दी गई सवन की झोलियां भर गई राधा और कृष्ण की झोलियां भर गई हैं भरने के बाद एक दूसरे पे पहले फूल से होली खेली और होली खेलने के बाद अब यो शर्त लगी कि कौन सो कौन सबसे पहले छूबेगा और जो छुपे वो विजेता होएगो और जो छुप जावेगो वो का दौड़ दाड़ी कौन से खेल हो छुपन छुपाई जो भागे भागे वाय अगर पकड़ लियो तो बाय पकड़ते ही वो हार जाएगा पकड़म पकड़ाई तो महाराज पकड़म पकड़ाई को खेल मान सरोवर में चालू हो गयो होड़ बड़ी जो तन, जीत जूं ताके बट में जो जीत होगी वो काय पैके बट में जावेगी जो छू किसी के शरीर को तो कृष्ण ने भागनो शुरू कर दिया अब कृष्ण भागे राधा रानी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे कृष्ण भागते भागते ब्रेक ले, फिर इधर जाए, कभी इधर भाग जाए चालू तो बहुत पहले से ही है और बचपन से महाराज गई है और बछड़ा को खिलाते खिलाते उनको पकड़ते पकड़ते आदत पड़ गई कि कैसे भागना पड़े यहाँ प्रिया जो वहां तो ही ना हो कैसे पकड़े और महाराज यहाँ ब्रेक लग रहे हैं कभी फांस भाग रहे हैं कौन से टॉप गियर पे भाग रहे हैं वो तो हाथ में ना आ रही अब वो हंस रही है प्रिया जो प्रियाजू करिए राम राम राम बचपन से हम भी सीखे होते तो आज इनको पकड़ ही देते तो होड़ बड़ी जो तन ताके बट में नागरी धाई चली लखी शोभा बेसरी उर्जी में जब प्रिया और प्रियतम मानसरोवर पे आए वास पहले दोनों के दोनों विराजे तो कृष्ण के अंदर एक गुण है श्रृंगार करने को श्री प्रियाजू को श्रृंगार करे तो प्रियाजू को शंगार करते भाई प्रियाजू के हेयर ड्रेसर भी बन जाऊ तो वह हेयर ड्रेसर जब बन जाए तो कभी कभी प्रियाजू जब लालजू को देखें और देख के कहें कि यह तुम्हारी जो करली करली जो हेयर है वह बाल हमको भी चाहिए अगर तुम हमें भी दे दोगे तो हम उन बालों को देख ही तुमको याद करती रहेंगी तो ठाकुर जी वहां बैठकर महाराज कल्स देवे बालन में घुंग लो घुरा लो बाल देव तो महाराज घुंगरा बाल दे दिए बाल देके फिर बांध दियो बांधने के बाद अब जब भाग रही है प्रियाजू तो भागने के कारण जो कंपन हो रहा है धंपन हो रहा है महाराज बाल कछू निकल के आ गए और वामे से जो बाल निकले वामे से एक बाल जो कछू बाल है वह है बाल आके नाक जो नाक पे जो रिंग लगी हुई है नथ जो लगी हुई है वह नथ पे जाके अटक गए अब मुख कमल है जो श्रीमुख चंद्र है हा? चंद्रमा की भांति उसके ऊपर किरणें देती हुई महाराज इतना बढ़िया उनके है, उनके हैं दांत उनकी मृद नयनी है इतनी शोभा उनके श्रीमुख की है और उसमें एक बादल जैसा कोई आ जाए महाराज वह उनकी जो बाल आए और बाल न बालों ने आके जो नथ में जाके अटक गई कृष्ण भाग रहे थे परंतु बीच बीच में पीछे मुड़ के भी प्रियाजू को टीसते वह देख रहे हाँ पकड़ के तो दिखाओ नंद के छो रहा है अरे तुम्हें भागनो वाहनो कहा अब तुम तो हार गई परंतु जैसे ही इस श्रीमुख की शोभा देखी नागरी धाई, चली लखी, बेसरी ना जो ये बेसर है बेसरी लट लट में जो लट थी बालों की वह बेसर के नर, के नथ अंदर नहीं मन बिकी गयो रसिक प्रीतम को जाई गए तब झट में बोले तो भाड़ में रह के खेल और दुनियादारी तो वही सब कुछ भूल गए उस जैसे ही महाराज श्री प्रियुन के उस श्रीमुख चंद्र कमल को देखा मन बिकी गए अरे कहां खेले, तेरो ही तेरो ही है जो मुख कमल है यही तो मेरे प्राण है। प्रिया जी महाराज मन बिकी गयो रसिक प्रीतम को जाई गए तब छट में एकदम रुक गए प्रिया जी ने जाके धपी पकड़ लियो आ जाओ ये वृंदावन हित रूप बनी जाये गौ गुण नागर नट में महाराज ललिता जी ने श्री राधा रानी को विजेता घोषित कर दिया ये लीला माधुरी है ये वृंदावन के अंदर होती है तो कृष्ण की उपासना करो पर राधा को उनके समक्ष वाम भाव में अवस्थित करो नाय करोगे तो बैकुंठ पहुंच जाओगे हमसे मत कहेंगे मंत्र होना चाहिए अष्टा दशाक्षर इधर उधर को मंत्र भी न पहुंचाए वो जो गोपियों के संग वो जो कृष्ण में राजे हुए हैं अष्ट दशाक्षर मंत्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है अष्टादशाक्षर अष्टादशाक्षर जैसे देखते हैं राधा रानी है जो काम के रूप में नजर आती है जब उनको विराज कर यह दो तो चीजें याद रखोगे हृदय के अंदर मन के अंदर वृंदावन के राधा कृष्ण बैठे हो उनका लीला स्मरण चल रहा हो और कृष्ण की जब उपासना तुम कर रहे हो वृंदावन अपने हृदय को बना लो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहीं भी प्रकट नहीं होते बस वहां प्रकट होते हैं जहां पर आप अपने हृदय को वृंदावन बना लेते हो जब बना लोगे तो महाराज रसिकाचार्यों को भी जहां बैठे थे वहां पे बैठे बैठे भी उन वृंदावन की लीलाए उनके हृदय के अंदर प्रादुर्भाव होकर उनको दिखने लगी आप दिल्ली में हो कि इंग्लैंड में हो चाहे दुनिया के किसी कोने पर हो भैया अगर दशाक्षर मंत्र और लीला माधुरी और राधा के संग कृष्ण की उपासना रखोगे अभेद नहीं करोगे भेद रूप में रखोगे जहा विराजे हुए हो हृदय में तुम्हारे वृंदावन प्रकट हो चुका है तो राधा कृष्ण को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता है राधा के उस रमण को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता है तो भैया श्री राधा रमन लाल से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको वह सदबुद्धि प्रदान करें जिससे आप सबके हृदय में वह वृंदावन प्रकट हो और वहा वृंदावन के अंदर राधा का रमन करते हुए वह जो राधा रमन विराजित है श्री प्रिया लाल जो विराजित है वह आपके के समक्ष वह उन लीलाओं को करते रहे और आप गोपी रूप में उनकी सेवा करते रहे जय जय श्री राय जय